Oh सहनो पुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीनतीत मिषा वह ओ शाति शांति शांति से त्यकुपनिषद पन्द्रहवी कक्षा वेदारण्य उपनिषद के दूसरे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण प्रथम ब्राह्मण में जो चर्चा चल रही थी पहले गार्गी ने अजात शत्रु को कुछ बताने का प्रयास किया जब वो नहीं बता पाए तो अजात शत्रु से ही पूछा कि आप बताइए ब्रह्म के बारे में तो अजात शत्रु ने उनको कुछ बताया और शत्रु का ही वो उपदेश गार्गे को जो दिया गया वो आगे इस दूसरे ब्राह्मण में भी क्रमशः चल रहा है तो पीछे जो बताया गया था वहां तक एक बात को पूरा किया था उन्होंने एक तरीके से उस बात को बताया और अब फिर दूसरे ढंग से बात तो अजात शत्रु ही बोल रहे हैं लेकिन फिर एक रुक करके एक नए तरीके से उस बात को रख रहे है वृतारणक तो उपनिषद के द्वितीय अध्याय के दूसरे ब्राह्मण की पहली कंडिका अजात शत्रु बोल रहे हैं गार्गे को युहा शिशुम स आधानम सप्रत्याधानम सस्थूणम सदामम वेद जो भी इस शिशु को शिशु मतलब छोटा वो छोटा कौन है उसकी कई संगतियां हैं अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग व्याख्या करते हैं कुछ इसको आत्मा कहते हैं कुछ प्राण कहते हैं उपनिषदकार स्वयं इसको कहेंगे कि ये प्राण ये कौन है शिशु स्वयं कहेंगे तो, तो आगे बताएंगे कुछ इसको सूक्ष्म शरीर के रूप में भी लेते हैं लेकिन उपनिषदकार स्वयं भी उस बात को रखेंगे तो ये जो शिशु है तो कौन सा शिशु वो आगे बताएंगे ये स आधानम आधान सहित है इसका आश्रय है जैसे मुख्य आश्रय इसका कुछ है प्रत्याधानम और उस आधान में भी फिर एक आधान है प्रत्याधान कहा उसको उसके सहित है सस्थणम और वो खंबे सहित है खूंटे सहित है उसका कुछ खूंटा भी है और सद और उसकी रस्सी भी है जैसे किसी पशु को बांधते हैं तो रस्सी भी है उसकी खूंटा भी है और फिर कुछ छोटा बाड़ा भी है और वो किसी बड़े के अंदर हो किसी क्षेत्र में उसका एक अलग स्थान हो और फिर वो किसी गौशाला या किसी बड़े घेरे में हो ऐसे तो ये शिशु भी ऐसा है तो इस शिशु को जो जान लेता है किस रूप में कि उसका आधान क्या है प्रत्याधान क्या है उसका स्थूणा क्या है और दाम क्या है उसका इसके इन सब के सहित जो शिशु है उसको जो जान लेता है यो हवा यो वेद जो जान लेता है तो उसका क्या होता है तो उसकी प्रशंसा की जा रही है सप्ताह वही द्वेश भ्रातृव्यान अवरुणत थी वो द्वेष करते हुए सात शत्रुओं को बांध देता है रोक देता है बाधित कर देता है यानी जो हानि करने वाले शत्रु है उनको बांध देता है यानी उनसे हानि नहीं होती है उसको नियंत्रित कर देता है उनको संयमित कर देता है ये तो एक रहस्यमय वाक्य कह दिया वो शिशु क्या है और वो कौन सी चीजें हैं और के कौन शत्रु हैं इत्यादि उसको खोल रहेगा अयम तो बाब शिशु और यो अयम मध्यम प्राण ये जो मध्यम प्राण है यही शिशु है जिसको शिशु कहा गया ये कौन मध्यम प्राण है मध्यम प्राण अर्थात पीछे भी चर्चा आई थी प्राण की तो मध्यम प्राण जिसकी वहां प्रशंसा की गई थी और जो निर्लेप्त है और सबसे श्रेष्ठ है इत्यादि काफी चर्चा आई थी तो मध्यम प्राण जो हम ये श्वास लेते हैं इसको मध्यम प्राण के रूप में पहले प्रस्तुत किया गया तो वही हम यहाँ ले सकते हैं अयम वा व ये शिशु कौन है ये जो मध्यम प्राण है यही यहाँ पर शिशु है तद एव आधानम और यही उसका आधान है अब आधान कौन है यह यह तो सरनाम हो गया अब उसके लिए फिर अलग संगति होती है तो ये शरीर उसका आधान है पहले कहते हैं शिशु साधान है आधान सहित है तो आधान कौन ये शरीर यही यही मतलब ये हमारे निकट जो शरीर है इदम प्रत्याधानम ये इसका प्रत्याधान है तो आधान से भिन्न किसी और चीज को कहा जा रहा है प्रत्याधान आधान में स्थित एक और आधान तो इसको सिर के भाग को इसका प्रत्याधान कहा जाता है और प्राण है स्थूना प्राण इसके स्थूण है बंधने के स्थान मध्यम प्राण ये विश्वास जाता है और अन्य जो पांच प्राण है उनमें जो प्राण है इस स्थू मध्यम प्राण से भिन्न जो प्राण है वो इसका बंधने का खूंटा है और अन्नम दाम और अन्य इसकी रस्सी है अन्न इसको बांध करके रखता है और आगे कहा तमेता सप्त अक्षत उपतिष्ठे और इसको ये जो शिशु है इसको सात अक्षत अक्षतियां मतलब अविनाशी शक्तियां जिसका क्षय नहीं होता है ऐसी शक्तियां इसके साथ में रहती हैं इससे जुड़ी भी रहती हैं तो सात शक्तियां कैसे हैं अभी शरीर में है शरीर में सिर है सिर में इंद्रियां हैं, उनके अंदर एक एक करके सात प्रकार की शक्तियों की परिकल्पना की गई है तो इमा अक्षन लोहिन्या राजन्य भी एनम रुद्रो अन्वा तो जो ये इसके आंख में लाल लाल रेखाएं हैं आंख के अंदर लाल लाल रेखाएं दिखाई देती है सफेद भाग में नशे होती हैं वो धमन होती हैं जो रक्त को ले जाती हैं वो लाल लाल दिखाई देती हैं निकट से दूर से तो सफेद सफेद दिखता है वो सूक्ष्म होती हैं इतनी दिखाई नहीं देती केवल मोटा मोटा लाल दिखता है लेकिन पास में जाके देखते हैं तो रेखाएं एकदम अलग अलग रेखाओं जैसी दिखाई देती है धमनिया स्पष्ट दिखाई देती है तो जो ये आंख में लाल लाल रेखाएं हैं उनके द्वारा रुद्र इसमें आया हुआ है रुद्र देवता है ये सारे देवता इसके पास आए हुए हैं रुद्र एक देवता है और रुद्र कैसा होता है रौद्र रूप वाला होता है रुलाता है वो थोड़ा तो क्रोध होता है उसमें आक्रोश होता है तो हमारे नेत्र में जो ये लाल लाल है ये जैसे कि रुद्र देवता यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है जब रुद्र देवता क्रियाशील होता है तो ये लाल रेखाएं भी बढ़ जाती है तीवर बहुत गुस्सा आता है और ये सब तो एकदम तो आखे लाल हो जाती है ये धमनियां शिराए बहुत फैल जाती हैं उभर जाती हैं लाल लाल हो जाता है एकदम से गुस्से में तो ये एक है उस तरह की कि, कि जैसे आंख में ये लाल लाल है ये जैसे कि रुद्र रूप है इसका रुद्र रूप है रुद्र ही यहां पर आया हुआ है जैसे कि रुद्र के रुद्र देवता के द्वारा इसको शक्ति प्राप्त है तो तभी एनम रुद्रो अनुआत रुद्र देवता इसमें आए हुए हैं अब अथया अक्षण आप ता भी पर्जन्य और जो इस नेत्र में जल रहता है वो जल दोनों तरह से एक तो सामान्य अवस्था में भी कुछ न कुछ जल रहता ही है हमारे उसके बिना तो आंखें सुखी सुखी लगती हैं और कष्ट होता है हमें वो और आंसू होते हैं खुशी के या दुख के जो भी है अश्रुपात होता है आंखों में पानी आ जाता है वो तो उसके द्वारा परजन्य परजन्य देवता इसमें अनवायत है आया हुआ है उसकी शक्ति यहां पर आई हुई है उस जैसा हो गया जैसे परजन्य बरसता है पानी ऐसे यहां पर भी होता है या कनिनिका तया आदित्यो जो इसमें कनिनिका जो कनिनिका का भाग है गोल उससे वो ऐसा है जैसे कि आदित्य यहां पर अनवायत है आदित्य यहां पर आया हुआ है सूर्य सूर्य से हम देखते हैं यहां इससे देख लेते जो गोल भाग होता है बीच का कनिनी का पुतली उससे जैसे कि सूर्य यहां पर आया हुआ है सूर्य देवता ने अपनी शक्ति यहां पर दी हुई है यथ कृष्णम तेना अग्निर और जो इसमें काला भाग है बाकी का जो घेरा जो जिसमें काला काला रहता है किसी को थोड़ा भूरा रहता है या थोड़ा नीला भी रहता है इत्यादि अलग अलग रंग भी होते हैं लेकिन फिर भी कालापन लिए हुए होता है अधिकतर काला होता है और जो भूरा आदि होता है उसमें भी वो कालापन तो होता ही है कुछ तो यत कृष्णम जो इसका काला भाग है तेना अग्नि उससे अग्नि इसमें अनवायत है आई हुई है अग्नि किसी को भी जलाती है तो काला तो कर देती है जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको काला कर देती है वो कुछ भी हो चाहे सफेद कपड़ा हो चाहे कोई भी हो चाहे चंदन की लकड़ी हो चाहे कोई भी हो तो काला कर देती है तो कृष्ण रूप उस, उसमें वहां पर आया हुआ है ये चुकलम तेना इंद्र और जो इसका सफेद भाग है बाकी का जो घेरा है वैसा है जैसे कि इंद्र उसके माध्यम से इंद्र यहां पर प्रविष्ट किया हुआ है इंद्र की शक्ति यहां पर आ रही है इंद्र के वस्त्र श्वेत माने जाते हैं श्वेत श्वेत माने श्वेत मुकुट श्वेत वस्त्र आदि अर्जुन अर्जुन के भी वस्त्र श्वेत होते थे अर्जुन के वस्त्र श्वेत होते थे इस तरह का प्रचलित है कुछ इंद्र को श्वेत वस्त्र की तरह से वो श्वेत वस्त्र धारी होते श्वेत इसके चारों ओर है आगे अधरा या एनम वर्तन्या पृथ्वी अनवायत्ता और ये जो अधय वर्तनी है नीचे की जो पलक है ये इस तरह से है जैसे कि पृथ्वी यहाँ पर प्रविष्टि हुई भी है पृथ्वी सबका आधार होती है अभी परिकल्पना है कि तुलना उस तरह से है यत्र पिंड तत ब्रह्मांड यद ब्रह्मांड है तत्पिण्ड ब्रह्मांड में ये सब लोक लोकांतर और ये सारी चीजें देवता माने जाते हैं तो शरीर में भी और शरीर में भी आंख में देखो सारी चीजें गिनाती है कि ये भी है यहाँ ये भी है ये भी है ये देवता यहाँ पर प्रविष्ट है तो अधराया एनम वर्तनया पृथ्वी अनुवायत्ता पृथ्वी यहां पर आई हुई है पृथ्वी धारण करती है ऐसे ये भी धारण करती है हमारे आंसुओं को रोकती है और है है उसको रोक के रखती है देव उत्तर आया और जो ऊपर वाली वर्तनी है ऊपर वाला जो घेरा है यानी पलक है वो ऐसा है जैसे कि द्वलोक न से अन्न क्षीते यह एवं वेद जो इस प्रकार से जान लेता है उसका अन्न क्षीर नहीं होता है अन्न उसका समाप्त नहीं होता है अन्न मतलब जो उसको जीवन देता है अन्य मतलब वो केवल वो खाने वाला अन्न ही नहीं होता है जो प्राणन करता है प्रणन करता है जीवन देता है ऐसा तो उसने देखा कि ये सारी शक्तियां यहां पर हैं, इस तरह से समायोजन से बहुत सारी चीजें यहां पर हैं, वो देवता हैं, देने के लिए हैं हमारा हित करने के लिए हैं उन सब की वो सुरक्षा करता है तो उसका जीवन अच्छा चलता रहता है जिसके नेत्र होते हैं उसका जीवन अपेक्षा से ठीक चलता है तो और नेत्रों में वो इन देवताओं का वास मानता है ये सब हितकारी चीजें देवता हितकारी होता है मैं कुछ देता है तो इन सबको वो हितकारी मान करके चलता है किसी को भी अहितकारी नहीं मानता तो इससे वो अपने जीवन को अधिक अच्छी तरह चला सकता है जीवन जी सकता है किसी को पता लगे कि भाई सुना है कि भाई नेत्र से दिखाई देता है तो बोले नेत्र का जो बीच का भाग है ना छिद्र है इसी से ही प्रकाश जाता है इसी से दिखता है बाकी सबसे थोड़ा ना दिखता है बोले ठीक है तो इसको हटा देते हैं उसको व्यर्थ मान करके हटाने लग जाएगा तो जीवन नहीं चलेगा और नेत्र ही नष्ट हो जाएंगे उसके तो ये सब चीजें हमारे लिए हितकर हितकरे नेत्र का जो भी भाग है अलग अलग जो भी बताए इन सब की अपनी अपनी उपयोगिता है ये हमारे लिए देवरूप है हितकारी है तो जो ये जान लेता है तो उसका उसका अन्न खीण नहीं होता यानी जीवन खीण नहीं होता इससे संबंधित नेत्र के कारण से जो हमारे को अन्न प्राप्त होता है यानी जो जीवन प्राप्त होता है उतने अंश में घटेगा ये। अब इसको ऐसे नहीं करेंगे कि उसके भंडारे के अंदर यानी पाकशाला के अंदर और जो गेहूं की बोरियां हैं वो खम, कम नहीं होती हैं वो कितना भी खाता रहे तो वो बोरियां अन्न वहां पर बना रहता है या तो उसको मिलता रहता है उस तरह से तात्पर्य नहीं इसका कोई संबंध नहीं है अथवा प्रशंसा के रूप में केवल लेंगे कि वो उसका जीवन ठीक चलता रहता है आगे तदेश श्लोको अभी चर्चा तो ये सारी है ब्रह्म को बताना चाहता ब्रह्म के कार्यों को बता रहे उसके देखो कोई श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजें आगे तदेश श्लोकोती इस विषय में एक श्लोक प्राप्त होता है अर्वाग बिल चमसा ऊर्द बुद्ध तस्म यशो निहित विश्व तषय सप्तति रे वाग अष्टमी ब्रह्मणा संविदाना इति ये एक श्लोक दिया है और ऐसा ही लगभग एक मंत्र है अथर्वेद में दस आठ नौ में इसी अभिप्राय वाला अभिप्राय तो यही है शब्द, अक्षर भी शब्द भी लगभग यही है तो कहते हैं अरवाग बिला जिसमें बिल नीचे की तरफ हो बिल एक गड्ढा होता है जैसे बिल होता है सांप का बिल है चूहे का बिल है बिल होता है गड्ढा होता है उसमें तो एक बिल ऐसा है जिस जो नीचे की तरफ से है गड्ढा उसमें गड्ढा नीचे है अरबाक बिलस चमचा ऐसा एक चम्मच है ऐसा चम्मच है जिसमें नीचे बिल है हम जो चम्मच लेते हैं वो कैसी होती है ऐसी रखते हैं उसका उपयोग तो यू ही करते हैं चम्मच का वो ऊपर बिल होता है नीचे बिल नहीं होता है उसमें ऊपर बिल होता है गड्ढा चम्मच में गड्ढा में ऊपर ही तो गड्ढा होता है इसी चम्मच में नीचे भी गड्ढा होता है क्या नहीं वो यूं कर देंगे तो वो तो एक अलग हो गई बात लेकिन चम्मच में नीचे तोड़ना होता है उस चम्मच की उपयोगिता तो ऊपर के गड्ढे से ही है ना उसी तरह बनाया कुछ धारण करने के लिए लेकिन एक चम्मच ऐसी है जो नीचे उसके बिल होता है वो नीचे बिल होता है उसी रूप में उसकी उपयोगिता है उसको सीधा कर देंगे तो काम नहीं चलेगा जैसे इस चम्मच को उल्टा कर देंगे तो काम नहीं चलेगा बिल तो नीचे हो जाएगा लेकिन वो काम की नहीं रहेगी हमारे ऐसे वो एक दूसरे एक ऐसी चम्मच है जो नीचे के बिल वाली है उसको सीधा कर देंगे तो काम नहीं चलेगा अरबाक बिलस चमसा उर्द बुद्ध और ऊपर की तरफ उसका पैंदा होता है बाकी चमचों का तो पैदा बुद्ध पैंदा उसका नीचे होता है लोटा होता है पतीली होती है उन सब में ऊपर बिल होता है छिद्र होता है नीचे पैंदा होता है उल्टा करेंगे तो ऐसी कोई पतीली देखी क्या तो, लेकिन ये ऐसी है जिसका तलवा ऊपर है और छिद्र नीचे है तस्मिन यशो निहितम विश्व रूपम और उसमें यश निहित है कीर्ति निहित है श्रेष्ठता नहीं थे विश्व रूपम विश्व रूप वाली मतलब विविध तरह की जिसमें विविधता तरह का यश नहीं था ऐसा ये उल्टी चम्मच है नीचे बेल और ऊपर बुद्ध न उसका पह कौन सी है ये तो बताएंगे आगे लेकिन रहस्यमय वाक्य है पहेली की तरह से है रहेली का तस् आ सत ऋषय सप्त ती उसके तीर पे किनारे पे सात ऋषि लोग बैठे हुए अलग अलग उसके सात ऋषि वहां बैठे रहते हैं किनारों पर वाघ ब्रह्मणा संविधाना इति और आठवीं वाणी भी, भी वहां पर बैठी हुई रहती है ब्रह्मणा संविधाना ब्रह्मा से बात करती हुई ब्रह्म को बताती हुई वेद को बताती हुई ईश्वर को बताती हुई एक वाणी भी वहां पर रहती है वाणी से तो आपको संकेत आ ही गया कि सात ऋषि और ये वाणी है तो वो वाणी कहाँ है तो ये क्या है उसको आके खोल रहे हैं तो अरवाग बिलस चमसाह इति ये जो इतना वचन दिया ये पिछले श्लोक का ही उद्धरण दिया है उसको उद्धत किया इतने अंश को अरवाग बिलस चमस बुधना इतिदम ये जो कथन किया गया था वो क्या है इति इतिदम शिरा एश एव अरवाग बिलस चमस ये जो सिर है ये नीचे गड्ढे वाला उर्द बुधना और ऊपर इसका पैदा है तस्मिन यशो निहितम विश्व रूपम और उसी में ये विश्वरूप यश निहित है उसको आगे बताएंगे तो नीचे बिल कैसे अगर अभी तो हमारे को चमड़ा और मांस चढ़ा हुआ है इसलिए पता नहीं लगता है लेकिन जब मृत्यु हो जाती है जो खोपड़ी होती है कंकाल की उसको देखेंगे तो क्या है ये चम्मच जैसी तो है ये तलवा तो ऊपर है इसके उर्द्व बुधना और नीचे गड्ढा रहता है इसमें और उसमें निहित है सब चीजें तरह तरह का यश जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं यश के जो कारण है वो सारी चीजें यहां पर रहती है विशेष चमत्कारी चीजें यहीं पर ही नहीं थे ऊपर तो सिर को ये अरवाग बिल और ऊर्ध बुद्ध कहा गया है और इसमें ये यश नहीं थे और तो ये यश क्या है तो उसको कहा प्राणावय यशो ये प्राण है यही इसका यश है विश्व रूपम प्राणान एत आह विभिध रूपों वाले प्राणों को ये कह रहे हैं वो प्राण क्या है वो भी अलग अलग है तरह तरह के प्राण यहाँ पर निहित हैं यश निहित है प्राण निहित है इसके अंदर फिर आगे कहा तस् आसतः सप्तऋषय सप्तीरे इति ये श्लोक का अंश दिया इसमें सात ऋषि रह रहे हैं सात ऋषिय किनार, है, किनारों पर सात ऋषिय तो इति प्राणा प्राणान एत आह इसमें प्राण है ये ही ऋषि हैं, और प्राणों को ही ये कह रहे हैं तो प्राण ही इसके यश है और प्राण ही इसके ऋषि हैं। है प्राण शब्द से यहाँ पर इंद्रियों का ग्रहण किया गया और वाघ अष्टमी ब्रह्मणा संविधाना और जो ये वचन कहा गया था श्लोक में उसका अर्थ है वाघ ही अष्टमी ब्रह्मणा संविदे ये आठवीं वाक है जो ब्रह्म के साथ में बात करती है उसको बताती है उसके बारे में विवरण देती है उसका ज्ञान कराती है ज्ञान से हमारे को अवगत कराती है ब्रह्म शब्द से ज्ञान वेद परमात्मा ये सब चीजें ली जाती हैं, उसको ये बताती है जो सात ऋषि हैं, उसमें दो आंखें दो नासिकाएं दो कान और एक मुख और उसमें वाक को अलग लिया मुख के अंदर में वहां जिब्वा को ले लेते हैं जिब्वा को ले लेते हैं रसना रसनेन्द्रिय तो ये तो सात हो जाते हैं और आठवीं वाणी है ये कर्मेंद्रीय के रूप में आ जाती है ये हमारा सारा यश तो यहीं पर ही नहीं था हम जो भी कुछ करते हैं यश प्राप्त करते हैं उसमें इनका ही मुख्य आधार है इसी से हम जानते हैं इसी से बोलते हैं करते हैं यश यहाँ पर नहीं था विविध प्रकार का यश विविध प्रकार के ज्ञान के साधन यहां पर रखे गए हैं ऐसा ये बनाया गया अब पीछे इन्होंने कहा था कि सात ऋषि है अभी सात ऋषि हैं तो ये ऋषि कैसे है ऋषि तो को वैसे तो ऋषि दर्शनाथ होता है देखने से जानने से जो हमें जानने का साधन बने जो जानती है इनके माध्यम से हम जानते हैं इसलिए इनको ऋषि की संज्ञा दी गई ऐसे ऋषियों से हम कुछ जान लेते हैं और वो ऋषि प्रमाणिक माने जाते हैं द्रष्टा होते हैं तत्व तत्वद्रष्टा होते हैं ऐसे ये भी तत्व को बताते हैं हमारे साथों ये भी तत्व है, जितने जितने अंश को ये जनाती हैं वो वो तत्व होता है ठीक होता है गलत भी हो सकता है वो हमारी भी त्रुटि है लेकिन ये हमें ठीक ठीक बता देती है तभी तो हमें इनपे विश्वास है अपनी आंख के देखे पे हमें बहुत विश्वास है अपने कान के सुने हुए हमें बहुत विश्वास है अपना सूंघे वे पे अपने चूहे पे इत्यादि अपने चखे वे पे कि नहीं मैंने खुद ने चखा है वो दिखता नहीं है व्यक्ति क्योंकि ऋषि का बताया हुआ है सत्य बताया हुआ तो ये ऋषि के रूप में कल्पना की गई इनकी जान देने वाली अब इसी को चूंकि ऋषि कहा तो इन्होंने ऋषियों के नाम भी यहाँ पर दे दिए हैं जो ऋषि होते हैं मनुष्य शरीरधारी उनके नाम को यहाँ पर भी घटा दिया वैसे उसकी संगति वैसे लगाई गई, गई है नाम बताया गया जिसको कि अगली कंडिका में कह रहे हैं चौथी कंडिका तो इमाम एवं व गौतम भारद्वाज ये जो दो हैं यानी ये जो आंखे हैं आखे नहीं कान हैं जो कान को पहले लिया इन्होंने ये जो कान हैं ये गौतम और भारद्वाज है गौतम भी ऋषि हुए हैं भरद्वाज भी ऋषि हुए हैं तो उनको नाम दे जैसे कि ये दाहिना कान है ये गौतम हो गया और बाया कान है ये भारद्वाज हो गया अब सीधे सीधे कुछ नहीं लेकिन बस वो जैसे ऋषि हैं, तो ऋषियों के नाम यहां पर इन्होंने दे दिए गौतम और भरद्वाज ऋषि हो गए जैसे कि ये दो कह है अयम एवं गौतमो अयम भरद्वाज ये गौतम है और ये भरद्वाज है आगे कहा इमो एवं विश्वामित्र जमदग्नि, विश्वामित्र और जमदग्नि, विश्वामित्र नाम के एक ऋषि और जमदअग्नि नाम के एक ऋषि तो ये दो विश्वामित्र और जमदअग्नि ये कौन उसके लिए नेत्रों की संगति दी जाती है तो अयमेव विश्वामित्र ये जो दायनी आंख है ये विश्वामित्र हो गई और ये जो बाई आंख है ये जमदग्नि हो गई यहां दाया बाया लिखा नहीं है लेकिन संगति लगाई जाती है इंद्रियों का भी यहां कथन नहीं है बस अयमेव या तो इमू एव ये सब यहां पर किया गया है इमू अब और इम से किसका ग्रहण करेंगे तो पहले इन्होंने स्त्रोत्र का किया कान का किया फिर नेत्र का किया तो अयम एवं अयम जमदग्नि सात ऋषियों को गिना रहे हैं इसी तरह से कहा इम एव वशिष्ठ कश्यप यही दो वशिष्ठ और कश्यप हैं ये कौन है तो ये नासिका के लिए कहा गया वशिष्ठ और कश्यप तो अयम एवं वशिष्ठ ये दाहिनी दाइनिया वशिष्ठ हो गए और अयम कश्यप है ये बाई बाई नासिका कश्यप के रूप में चित्र को दो ऋषियों के नाम दे दिए और वाघ एव अत्र अत्र और ये जो वाणी है ये अत्रि है वाचा ही अन्नम अद्यते वाणी के द्वारा ही अन्न खाया जाता है ये जीव के लिए कहा जा रहा है यहां पर वाघ अत्रे वाग अत्री है अत्री ऋषि नाम कहा गया वाणी के द्वारा ही अन्न खाया जाता है वाणी मतलब जीव वा और अत्रिक्यों का अतिर हई नाम एत यत अत्रि ही चूंकि ये अति खाती है इसलिए इसको अत्री नाम कहा गया शब्द की रचना में साम्य है अति अत्री जो खाती है वह अत्री अत्रि ऋषि हो गया सर्वस्य अत्ता भवति, भवती सर्वअ्य अन्नम या एवं वेद जो ये जान लेता है ये सात ऋषि यहां पर बैठे हुए हैं ऋषियों के नाम भी आ गए नाम आने से और पक्का हो गया कि ये ऋषि हैं। एक संगति तो जो ये जान लेता है तो सर्वस्य अत्ता भवति। वो सबको खाने वाला हो जाता है अति अत्री से भी जुड़ा हुआ है ये सबको खाने वाला हो जाता है सर्वम अस्य अन्नम भवती या एवं वेदा है सब कुछ उसका अन्न हो जाता है जो ऐसा जान लेता है सब कुछ उसको जीवन देने वाला हो जाता है ये तो समझ लेता है कि ये जो इंद्रियां हैं ये ऋषि के तुल्य है ऋषि हैं ये और ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करके वो अपने जीवन को चला लेता है जीवन के लिए उपयोगी बना लेता है इनको ये उसका अन्न की तरह से हो जाए सब कुछ अन्न हो जाता है और इनके द्वारा वो सब चीजों को जान लेता है इन्हीं के माध्यम से इन्हीं की शक्ति को बढ़ा करके और वो सब कुछ जान लेता है और सब कुछ इसका अन्न हो जाता है सब कुछ को वो जान लेता है सब कुछ को वो खा लेता है ग्रहण कर लेता है सबको वो खा लेता है और सब कुछ उसका अन्न हो जाता है सबको वो जान लेता है जो भी है उसको ग्रहण कर लेता है और सब उसका अन्न हो जाता है उसका जीवन देने वाली हो जाती है वो सारी चीजें कब जब इनको ऋषि मान करके और उस तरह से उपयोग कर लेता है तो हर चीज उसको जीवन देने वाली हो जाती है उसका कोई ना कोई उपयोग कर लेता है वो अपने जीवन के लिए अपने उन्नति के लिए वो उन चीजों का उपयोग कर लेता है सब कुछ अन्न हो जाता है नहीं तो इसको यूं कह लेंगे जो इनको जान लेता है तो सब कुछ खा सकता है वो तो कांच भी खा सकता है वो पत्थर भी खा सकता है ईट के टुकड़े खा सकता है कई जने खा जाते हैं सबका आत्ता हो जाता है और सर्वम अन्न बहुत जो कुछ भी है वो उसका अन्न हो जाता है सबसे वो शक्ति को प्राप्त कर लेता है जीवन को प्राप्त कर लेता है ये दूसरा ब्राह्मण समाप्त हुआ दूसरे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण अब वही आगे भी कुछ बोलते हैं अजात गार्गे को आगे बोल रहे हैं तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ होता है उसकी प्रथम कंडिका कह रहे हैं द्वे हवा ब्रह्मणों रूपे इस ब्रह्म के दो रूप हैं क्योंकि चर्चा ब्रह्म के थी ब्रह्म की थी ब्रह्म के वही बताने के लिए इसने बात उठाई थी बहुत सी चीजें साक्षात कुछ परोक्ष बताते बताते अब वो कह रहे हैं कि ब्रह्म के दो रूप होते द्वे हवा ब्रह्मणो रूप मूर्तम च एवं अमूर्तम च चा। मूर्तम चई वमूर्तम च ब्रह्म का मूर्त रूप भी होता है और अमूर्त रूप भी होता है अब ये ब्रह्म कौन है ये तो फिर देखने की बात है तो इस पंक्ति से एक कोई जो नहीं इस तरह भी लेते हैं ब्रह्म यानी परमात्मा उसके दो रूप हैं एक मूर्त और अमूर्त अमूर्त रूप हो जो उसका निराकार रूप है और मूर्त रूप उसका साकार रूप है उस तरह से व्याख्या कर लेते हैं इस पंक्ति को यहां से उठा करके कि परमात्मा साकार भी होता है निराकार भी होता है मैं लिखा हुआ है उपनिषद का वचन हो गया ना देहा व भ्रमण रूप है मूर्तम च उसको और थोड़ा जो साकार नहीं मानते वो दूसरे ढंग से फिर इसकी व्याख्या करते हैं कि एक तो अमूर्त रूप है जो कि परमात्मा अदृश्य है निराकार है और उसी परमात्मा का मूर्त रूप ये सृष्टि हो गई सृष्टि ब्रह्म नहीं है लेकिन वो उसका रूप है रूप इस रूप में इस तरह से कि उस ब्रह्म ने ही सृष्टि को रचा है तो जैसे एक चित्रकार या मूर्तिकार होता है वो एक अलग होता है और उसका एक रूप तो उसका शरीर होता है और दूसरा उसने जो रचनाएं है की हैं वो भी उसी का रूप होता है उसके स्वरूप को बताता है कि देखो इसने क्या क्या बनाया है उसके ज्ञान को बताता है कला को बताता है ऐसे ही परमात्मा का ये ये जो सृष्टि ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है इतना सारा वो भी उसका जैसे कि मूर्त रूप हो उसी की रचना रचना की दृष्टि से उसकी एक संगति लगाते हैं और अन्य अर्थ भी तीसरा जो कि हम देखेंगे आगे वो तो विचार करेंगे ये तो जो ब्रह्म मान करके जो व्याख्या करते हैं उसकी दो तरह से मैंने बात रखी तो द्वेहा व्रह्मणो रूप है ब्रह्म के दो रूप मूर्तम चय अमूर्तम चय अब इसी तरह से और दो दो चीजें जोड़ रहे हैं मर्त्यम चमृतम च दो रूप है एक मर्त्य है और एक अमृत है तो जो मूर्त रूप है वो तो मर्त्य है नष्ट होने वाला है और जो अमूर्त है वो अमृत है वो नष्ट नहीं होने वाला है ये संसार नष्ट होने वाला है और उधर जो चीज है परमात्मा ब्रह्म निराकार वो नष्ट नहीं होता है स्थितम च यज्ञ एक रूप है जो स्थित है और एक यज्ञ जो गतिशील है इस स्थित है मतलब स्थिर है स्थाई है और जो गतिशील है जो कि परिवर्तनशील है ये दो रूप हो गए उसके और सच्च त्यच्च और एक तो सत्य सत मतलब विद्यमान है प्रत्यक्ष हमें पता लगता है और एक त्य त्य है मतलब जो दूर का है परोक्ष है है तो वो भी निश्चित नहीं कर रहे लेकिन एक तो ये सामने है प्रत्यक्ष सामने दिखाई और एक है वो परोक्ष है ये दो उसके रूप हो गए तो यहां पर मूर्त अमूर्त मर्त्य अमृत स्थित और यत् और सत्य त्यत इस तरह से चार ढंग से उसकी व्याख्या की गई इसमें से चार शब्द एक तरफ आ जाएंगे चार एक तरफ आ जाएंगे चार एक जगह लागू होंगे चार एक जगह लागू होंगे कोई दो रूप हैं दो रूपों के ही ये दो दो करके चार बार नाम दिए गए चार तरीके से उन दो रूपों को बताया गया वर्णन किया गया ब्रह्म शब्द बहुत अर्थों में आता है और तो प्रचलित एक ईश्वर परक तो अर्थ है ही इसका ब्रह्म ईश्वर और वेद के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है बड़ा है ज्ञान के रूप में होता है ज्ञान के लिए भी होता है तत्व के लिए प्रयोग, प्रयोग किया जाता है तप के लिए भी प्रयोग किया जाता है ओम के लिए किया जाता है ब्राह्मण के लिए भी किया जाता है मोक्ष के, लि के लिए किया जाता है प्रकृति के लिए किया जाता है ब्रह्मचर्य के लिए किया जाता है संपत्ति भोजन सत्य ऐसे बहुत सारे अर्थों में बहुत सारे अर्थों के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है अलग अलग जगह पर अलग अलग तो एक तो ब्रह्म परमात्मा प्रकार थे तो यहां कौन सा अर्थ लिया जाए एक विचार नहीं आगे देखते हैं देखो क्या बोलते हैं ये दूसरी कंडिका में कहा तदेत मूर्तम ये मूर्त क्या है मूर्त रूप को बता रहे हैं यद अन्यद अंतरिक्षाच वायु और अंतरिक्ष से भिन्न जो चीजें हैं वो मूर्तें है। इसका मतलब वायु और अंतरिक्ष अमूर्त हैं। दो रूप कहे ब्रह्म के दो रूप कहे एक मूर्त और एक अमूर्त तो मूर्त कौन सा है तो वायु और अंतरिक्ष को छोड़ करके जो है वो सारा मूर्त है इसका मतलब वायु और अंतरिक्ष जो है वो अमूर्त हो गए तो अब ये सारी चीजें क्या हैं? ये तो भूतों की चीजें हैं वायु तो वायु हो ही गया भूत और अंतरिक्ष मतलब यहां आकाश है इन दो को छोड़ करके बाकी कौन से भूत बचे पृथ्वी जलाग्नि ये तीन बचे तो यहां जो ब्रह्म शब्द से कहा जा रहा है ये इस जगह पर मूर्त और अमूर्त को जिस तरह की व्याख्या है उससे पता लगता है कि ये भूतों के बारे में कहा जा रहा है प्रकृति के बारे में कहा जा रहा है इस प्रकृति के दो रूप हैं इस ब्रह्म के दो रूप हैं ये भी ब्रह्म है बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है ब्रह्म की परिकल्पना की ही जाती है इसमें अनंत है, इतनी बड़ी विशाल है विस्तृत है पृथ्वी ही बहुत बड़ी है और सूर्य और इन सब की पर कल्पना करते जाएं हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकता इतनी बड़ी है वो हम तो ब्रह्म ही कहेंगे उसको बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है कितनी बड़ी है कुछ गणना ही नहीं कर सकते कितनी बड़ी है बहुत बड़ी है बस थोड़ा लंबा बोल देंगे <laughs> बहुत बहुत बड़ी है और कर देंगे और दो चार बार कोई बोल देगा नहीं बहुत, बहुत बहुत बहुत बहुत कितना करेगा वो बस बड़ी है और इससे आज कोई बोल ही नहीं सकते वो ब्रह्म है तो वायु और अंतरिक्ष वायु और आकाश को छोड़कर के जो बाकी रूप है वो इसका मूर्त रूप है तद यत तत्मूर्तम्य वायुश्च अंतरिक्षाच ए और जो पीछे मरते शब्द पीछे दो तो बताए थे मूर्त और अमूर्त तो जब मूर्त अमूर्त को बता दिया कि मूर्त है इन दो को छोड़ बाकी मूर्त है तो बाकी जो तीन तीन जोड़े तीन जोड़े थे उनके भी शब्दों को साथ में ले रहे हैं क्या एतत मर्त्यम ये मर्त्य है वहां मर्त्य और अमृत दो कहा गया था तो इन दो इन तीन को महाभूतों को इनको मर्त्य कह दिया गया जो मूर्त है वो मर्त्य है एतत मर्त्यम ए स्थितम ये स्थित है अपेक्षा से स्थित है ये तो उनकी इसको उनकी अपेक्षा इसको स्थित कह दिया गया तो मूर्त मर्त्य और स्थित एतत सत ये सत्य है ये सामने प्रत्यक्ष है परोक्ष नहीं है ये सामने है ए तत्सत त्य एत्य मूर्त्य मर्त्य स्थित सत ये जो तो चार शब्द थे एक ही पक्ष के उन सबको एक साथ ले लिया इस मूर्त का इस मर्त्य का इस स्थित का और इस, इस सतह इस, सत इस का जो सच असच्य जो सत का ये चारों चीजें ले ली एक तरफ इसका ऐसा रसो ये जो है ये इसका रस है कौन ये ऐश तपती ये जो तपरा है कौन तपरा है ये सूर्य जो तपरा है हमारे लिए तो यही सूर्य तपरा है तो ये इनका रस है किनका मूर्त का मूर्त का मतलब ये इन तीन भूतों का इन तीन भूतों की वहां पर प्रधानता है इनका वहां पर अस्तित्व है ये जो तपरा है ये उसका सार है सातूतों की उसका सार सार रूप वहां पर है अथवा ये चीजें वहां से हमें प्राप्त होती है मुख्य रूप से वहां से प्राप्त होती है उसका सार है यह ऐश तपति सतो ही ऐसा रस ये जो सूर्य है ये इसका सत्कार रस है जो सत है विद्यमान है मूर्त्य है मर्त्य है उसका ये सार है उसका केंद्र है उसका आधार है इत्यादि शब्दों से हम इसको कह सकते हैं तो ये प्रकृति का वर्णन हुआ अब आगे देखिये अथा अमूर्तम वायुश्च अंतरिक्षम च तो जिन दो को छुड़वाया था उनको यहां पर ग्रहण कर लिया तो ये जो वायु और अंतरिक्ष है ये अमूर्त अब अमूर्त है तो बाकी के तीन शब्द भी यहां पर जुड़ जाएंगे जो बचे हुए हैं दो दो के जोड़े थे उन्होंने तो कहा ए अमृतम ये अमृत है मरता नहीं है वायु और अंतरिक्ष अब मरता नहीं है मतलब वायु अंतरिक्ष भी आकाश भी उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं यूं तो लेकिन इनकी अपेक्षा से कथन किया जा रहा है ये अमृत है ऐसे नष्ट नहीं होते गतिशील है एत त्यम ये परोक्ष हैं, इन तीन की अपेक्षा से ये दोनों परोक्ष है ते अमूर्त से इस अमूर्त का एतस्य अमृत से इस अमृत का एत यत इस गतिशील का एत इस परोक्ष का इसका ही रस है ये एशा ए तस्मिन मंडले पुरुषः इसका रस क्या है सार क्या है ये जो मंडल है ये सूर्य मंडल है इसका इस इसमें जो पुरुष है वो इसका रस है सार है सूर्य तो शुरू तो तीन से कर दिया मूर्त का और इसमें जो पुरुष है इसका जो भी संचालक है इसका जो आधार है वो ये दो चीजें है ये अमूर्त है अमृत है इत्यादि पुरुष तस् रस इति अधिदेवतम उसी का उसका ये जो परोक्ष है उसका ये रस है ये जो पुरुष है सूर्य में आधार है ये उसका रस है सार है इन सूक्ष्म चीजों का अमूर्त चीजों का इति अधिदेवतम ये अधिदैवत का वर्णन हुआ है अधिदेवत मतलब देवताओं में बाहर की तरफ ये वर्णन हुआ है अब इसके आगे कहा जाएगा अथा अध्यात्म अभी अध्यात्म अपने शरीर के अंदर भी इन्हीं चीजों को घटा के बताएंगे ब्रह्मांडे तत पिंडे तो पहले देव का बता दिया फिर अब शरीर का बता रहे हैं यहाँ पर तो ये जो वर्णन आ रहा है मूर्त और अमूर्त रूप में ये इस संसार के चीजों का जिसको हम जड़ प्रकृति कहते हैं उसका वर्णन यहां पर आ रहा है तो इस दृष्टि से जो पीछे ब्रह्म शब्द आया इसके मूर्त और अमूर्त दो रूप है इनके आगे के वर्णन से पता लगता है कि ये ब्रह्म यानी परमात्मा ईश्वर का वर्णन नहीं है कि उसके दो रूप बताए जा रहे हैं हालांकि उसके ब्रह्म का ईश्वर का रूप लेके भी संगति लगाई जाती है लेकिन जो सीधे सीधे वर्णन मिल रहा है वो प्रकृति के ही दो रूप बताते हुए यहां पर कथन किया गया प्रकृति को ब्रह्म के रूप में कहा गया <coughs> अथा अध्यात्मम चौथी कंडिका अब अध्यात्म के बारे में कहते हैं तो क्या तो इदम एव मुहूर्तम याणाच अयम अंतरात्मन आकाशः बोले इस अध्यात्म में इस शरीर में वो सब कुछ मूर्त है इन दो को छोड़ करके इन दो को छोड़ के ये जो प्राण है और ये जो अंदर हृदय में आकाश है इन दो को छोड़ करके अंदर जो आकाश है वो और जो प्राण है वो उसको छोड़ करके बाकी सब मूर्त है जैसे वहां पर अधिद के अंदर लोक में बताया गया कि वायु और अंतरिक्ष यानी आकाश को छोड़कर के बाकी सारा अमूर्त है ऐसे ही शरीर में भी वायु की जगह प्राण लिया और वहां अंतरिक्ष की जगह पर यहां पर ये जो आकाश लिया गया स्थान है रिक्त स्थान है वही है ये दो चीजें अमूर्त हैं। वायु पता नहीं लगती उनका रूप नहीं पता लगता है एतत मर्त्यम और यही मर्त्य हैं। बाकी वही तीनों शब्द जोड़ देंगे जोड़ों के तीन तीन एक एक लेते जाएंगे। एतत जायेंगे एतत स्थितम, एतत सत। तो ये मर्त्य है नष्ट होने वाला है ये स्थित है और ये सत है प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है सामने हमारे को दिखाई देता है अब इसीलिए आगे कह रहे हैं ए तत्स्य इस मूर्त का ए तस् इस मर्त्य का नाशवान का एतस्य स्थित से इस स्थित का एतस्य सता और इस स्थित का ऐश रसो इसका जो ये रस है वो क्या है चक्षु जो चक्षु है नेत्र है ये इसका रस है तो वहां पर उसको जो तपरा है सूर्य को उसका रस कह दिया था और यहां पर नेत्रों को उसका रस कह दिया है वहां जैसे अंतरिक्ष में लोक में सूर्य आंख की तरह से यहां पर ये आंखें सूर्य की तरह से तो ऐश रसो य चक्षु सतो ही ये ऐसा रस ये जो सत है उसी का ये रस है एक समझ से बनाया जाता है वैसा का वैसा यहां पर भी अब अध्यात्म में ही अमूर्त को बताया जा रहा है अमूर्त क्या है अथा अमूर्तम प्राणश्च यश्च अयम अंतरात्मन आकाश वही बात है जो दिन दो को छुड़वाया था उन्हीं दो को यहां पर अमूर्त के रूप में ग्रहण किया गया है तो प्राण और ये अंतरात्मन अंतराधर स्थित आकाश एतत अमृतम यही अमृत है एतत अमृतम एतत यत यत्त्यम ये यत है और त्यत है वो सारे शब्द उसी तरह से आ गए तस्य एतस्य अमूर्तस्य इस अमूर्त का इस अमृत का एत्य यत इस यत् गतिशील का, का एतस्य त्यस्य इस परोक्ष का एश रस हो उसका ये रस है कौन योयम दक्षिणे अक्षन पुरुष दाहिनी आंखों में जो पुरुष बैठा हुआ है दो आंखों में भी इन्होंने दाहिनी आंख को ले लिया इसमें जो ये पुरुष बैठा हुआ है जैसे वहां पर इस मंडल में सूर्य मंडल में जो पुरुष छिपा हुआ बैठा है वो उसका सार था अमूर्त का ऐसे ही यहां पर भी दाहिनी आंख में जो बैठा हुआ है ये इसके आधार पर कई लोग कहते हैं कि भई ये जो पुरुष है यानी आत्मा तो कई लोग उसके लिए दाहिनी आंख में उसका स्थान मानते हैं इसके आधार पर इससे ही ऐसा रस है उसी का ये रस है इन सब का ये जो अमूल चीजें हैं उसका ये रस है अब हम यूं देखते हैं किसी को तो यूं तो लगता है कि आंखों के अंदर से वो बोल रहा है आंखों के अंदर विद्यमान है पीछे भी चर्चा आई थी जैसे कि आंख में जो विद्यमान पुरुष है और दोनों आंखों में से भी देखे तो किसमें हमारे को प्रमुखता दिखती है दाई आंख में या बाई आ ध्यान नहीं दिया ना अभी तो हम जैसे दोनों ही देखते है लेकिन इसमें भी किस आंख में विशेष लगता है कि ये ये जो पुरुष है ये पुरुष है आंख रूपी खिड़की में से झांक रहा है अंदर से आख खिड़की है ना ये शरीर है उसमें से आख खिड़कियां है उसमें से वो बाहर झांक झाकरा है तो वो इस कौन सी खिड़की के पीछे बैठा हुआ है वास्तव में दाहिनी के पीछे या बाई के पीछे तो दोनों में बराबर लगता है जिसमें भी देखो वहीं पर ही चला जाता है तो खैर इन्होंने एक प्रतीकात्मक कथन है इन्होंने दाहिनी तरफ इसको स्वीकार किया है ये जो पुरुष है आंख के अंदर उसका कैसा रूप है कैसा रूप है उसका तो कहते तत्स्य पुरुष से रूपम अभी पुरुष तो अगर चेतना आत्मा लेंगे तो वो देखने का भी इसका कैसा रूप है ये विचारने की बात हो जाती है तो और निराकार है वो तत्स्य पुरुष से रूपम तो कहा यथा महा रजनम वासो जैसे कि केसर के रंग में रंगा हुआ कोई वस्त्र हो अच्छी तरह से केसर के रंग में रंगा हुआ होता है यानी केसर का रंग हो गया केसर केसर का का रंग रंग कैसा होता है उसको हम केसरिया ही बोल देते हैं मतलब केसर केसरिया तो लाल और कुछ पीला मिला हुआ वो केसर का लाल और पीला थोड़ा मिला है ना गहरा लाल नहीं होता है वो वो केसरिया जो रंग है वो जो रंगा हुआ उस जैसा है ये आगे यथा पांडू आविकम जैसे पीले रंग की ऊन हो पीले पीले से रंग की हो तो केसरिया भी थोड़ा पीला पीला भी हो सकता है थोड़ा पीलेपन लिए हुए थोड़ा पीले में भी थोड़ी सी लालाई रहती है इत्यादि वो हम उसको देख सकते हैं यथा इंद्रगोप हो जैसे इंद्रगोप होती है इंद्रगोप एक कीड़े का नाम है जिसको इधर तो वीर बहुटी बोलते हैं बारिश के दिनों में और उसको रानी बोलते हैं किसकी रानी बोलते हैं मखमल की रानी या और दूसरी कहते हैं मेरे को नाम ध्यान है नहीं नहीं जुगनू नहीं जुगनू तो वो प्रकाशित होता है एक लाल रंग का कीड़ा निकलता है बारिश में चलता है जमीन पे और ऊपर से मखमल जैसा होता है बिल्कुल वीर बहुटी बोलते है यहाँ तो राजस्थान में क्या बोलते हैं तीज तीज के हाँ? वो तीज के काल में आता है वो धीरे धीरे चलता है वो कीड़ा ऊपर से बहुत लाल होता है वो और पैर भी उसके लाल लाल से ही होते हैं ऐसे कई पैर होते हैं छोटा सा होता है मखमल जैसा ऊपर का खोल होता है बड़ा मुलायम होता है बारिश में ही दिखाई देता है क्या बोलते हैं तीज बोलते हैं ठीक है किस पे पुने पर गोल हो जाता है वो अच्छा वो संकुचित हो जाता है अच्छा ठीक है तो एक छोटा कीड़ा होता है वो उसको इंद्रगोप बोलते हैं संस्कृत में इंद्रगोप बोलते हैं वीर बहुति बोलते हैं तो जैसे उसका रंग होता है तो ये सारे के सारे ललाई और पीले लिए वे रंग की तरफ कर रहे हैं आगे यथा अग्नियर्ची जैसे कि अग्नि की, की लपटे होती है वो भी लगभग वैसा ही रंग आ रहे हैं यथापुंडरीकम जैसे कि रक्त कमल होता है पुनरिक भी वही कमल ही लाल लाल लिए हुए यथा सकृत विद्युतम जैसे कि एक सहसा विद्युत चमकती है और वो भी सफेद भी होती है थोड़ी लालाई लिए हुए भी लगती है हमारे को कभी तो ऐसा रंग यानी प्रकाशित रंग उस तरह का यहां पर इन्होंने इसको बताया ये पुरुष ऐसा है जो ऐसा जान लेता है कि इसमें जो पुरुष है वो ऐसा है तो सकृत विद्युत हवा अवती एवं वेद जो इस प्रकार जान लेता है उसकी अचानक जो विद्युत होती है एकदम चमकता है खुब प्रकाशित हो जाता है सबसे बढ़कर के होता है सब चीजें गौण हो जाती हैं सबको प्रकाशित करने वाली हो जाती है एकदम तत्काल ऐसी इसकी श्री हो जाती है उसका यश हो जाता है प्रशंसा के अंदर कहा गया तो ये जान लेता है इस पुरुष के अंदर इस नेत्र के अंदर एक पुरुष और पुरुष का ये रूप है नेत्र के अंदर देखा है कभी अब यूं हम नेत्र में देखेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं हमारे अंधेरा दिखेगा काला काला लेकिन चिकित्सक देखते हैं आपने देखा होगा नेत्र चिकित्सक जो होते हैं वो एक प्रकाश की टॉर्च रखते हैं यू आंख में यूं करके वो यूं देखते हैं साथ में आंख से भी देखना होता है उनको पास से और एक प्रकाश रखते है हमारे आंख के ऊपर आता है एक छोटा सा बल्ब जैसा जला के रखते हैं एक यंत्र होता है उनका छोटा सा टॉर्च जैसा अलग तरह का जिसको वो यहां रखते हैं तो उनके तो प्रकाश नहीं जाता प्रकाश सामने जाता है और साथ में वो देखते भी हैं उसमें उसमें कभी देखना कभी अवसर मिले तो।, तो उसमें अंदर हमारे को ऐसा ही रूप दिखाई देता है जो पीछे दृष्टि पटल है रेटिना है उसका रंग ऐसा दिखाई देता है जैसे उगता हुआ सूर्य हो जैसे एक गोल चक्कर जैसा उगता हुआ सूर्य ललाई लिए हुए अब उगते हुए सूर्य को हम ये सब कह सकते हैं ना जैसे गहरा केसर का रंग हो गया जैसे वीर बहुटी का हो गया जैसे पांडू ऊन हो गई वैसे तो सफेद आती है कोई प्रजाति होगी ऐसी भूरी भूरी ऐसी कोई पीली ऊन आती हो इस तरह की जैसे इंद्र गोप हो जैसे कि अग्नि की लपटें हो ऐसा दिखाई देते हैं इसके चित्र भी हो जाते हैं जो चिकित्सा की मेडिकल की एनाटोमी की पुस्तकें मिलती हैं उसमें उसका चित्र भी दिखता है वो बिल्कुल उगते हुए सूर्य जैसा लाल लाल ला, ला, ला, पीला पीला ऐसा ही दिखता है उसमें नसें भी कुछ दिखती हैं उसमें चिन्ह भी दिखते हैं कुछ कुछ रचना कृति तो यू अंदर से तो ये दिखता है ये जो सारे चीजें हमारे को और वो दोनों आंखों में दिखता है दोनों में ये दिखाई देता है दाई बाई के अंदर ये किस रूप में इन्होंने वर्णन किया है इसकी कोई व्याख्या अलग से सीधे सीधे नहीं मिलती कि इसको किस रूप में देखें इसी तरह से दूसरे ढंग से आप देख लीजिए कि जब ध्यान करते हैं या नेत्र बंद होते हैं या नेत्र के ऊपर हम दबाव देते हैं यूं जो यूं करते हैं तो ये जो गोल चक्कर दिखता है एक गोल गोल चक्कर दिखता है ना उसमें कैसा रंग दिखाई देता है लाल केसरिया सा दिखाई देता है ना ये भी जो दबाव पड़ता है वो रेटिना के ऊपर दृष्टि पटल पर पड़ता है और उसमें जो धमनियां शरायें होती है उसमें दबाव पड़ता है तो उसी जैसा रूप हमारे को तंत्रिकाएं प्रकाशित सी हो जाती है दबाव से वो हमारे को एक रूप दिखाई देता है ये एक गोल घेरा सा दिखाई देगा अलग से यूं करते हैं तो दो दृश्य तो दिखाई देते हैं वो तो होता ही है जो सामने दिखने वाली चीजें वो खिसक करके हो जाती है क्योंकि एक आंख अलग देख रही है एक अलग देख रही है फोकस अलग अलग हो जाता है तो दो दिखने लग जाते हैं जैसे एक जुड़े हुए हैं पहले और यूं अलग अलग से हो गए जैसे यूं दूर दूर हो जाते हैं हर चीज दो दो दिखने लगती है वो उसको छोड़ना उस पर ध्यान मत देना लेकिन एक चमकीला चमकीला सा आपको दिखाई देगा जो चमकदार गोल गोल सा इधर आता हुआ दिखाई देगा है? यहां यहां करो यहाँ यहां करो तो इधर से वो आता हुआ दिखाई देगा इधर करो तो इधर किनारे से आपको चमकीला प्रकाश जैसा दिखाई देगा बीच में से ऊपर से करना थोड़ा ये यह, यहां से आधा वो पूरा इधर आता है क्योंकि वो आधा आया हुआ है अभी ऐसा देखे नहीं चंद्रमा जैसा सफेद नहीं हो आकार में वो थोड़ा सा ललाई और पीला लिए हुए जैसे कि हमारे बल्ब होते हैं पुराने वाले कुछ उस तरह का दिखाई देता है उस तरह के रंग की बातें यहां पर कही गई आगे अथा अथाथा आदेश हो नी ने अब ये आदेश दिया गया नाती नाती अब इन सबको इतना बड़ा बताते हुए ब्रह्म बताते हुए कि यही सब सबूत है इसके रूप हैं, ये सब करते हुए अंत में कहते हैं नेति नेति कितनों को बताया उसने ये ब्रह्म हो सकता है ये भ्रम हो सकता ये है ये नेति नेति ये रूप नहीं इन सब से ऊपर है तो नेति नेति न ही एतस्मादिति न्यस्मात परम अस्ति ये इससे नहीं है न ही ए अर्थात ये जो ब्रह्म है इससे बढ़कर के और कोई नहीं है न ही ए न इति अन्य परम अस्ति किसी को खोल दिया इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता है ये जो परमात्मा है ब्रह्म है इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है दूसरी कितनी भी चीजें हमारे को बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हूं ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रही हूं हमें लगे कि बस यही सब कुछ है यही ब्रह्म है वो भी नहीं है उससे बढ़कर के कोई नहीं हो सकता और जिससे बढ़कर के कोई दूसरी चीज हो इसका मतलब है वो ब्रह्म नहीं है अब समाज के अंदर बहुत से व्यक्तियों को भी लोग ब्रह्म समझने लगते हैं परमात्मा ईश्वर समझने लगते हैं कि यह तो ब्रह्म ही है ब्रह्म का ही अवतार है क्योंकि वो बहुत बड़े लगते हैं जान के अंदर और चीजों के अंदर उसी को ब्रह्म रूप समझने लगते हैं लेकिन उनसे बड़े भी हो सकते हैं तो जिससे कोई बड़ा हो सकता है वो तो ब्रह्म नहीं है ब्रह्म तो वही है जो सबसे बड़ा है उससे बढ़कर के कोई नहीं है नीति अन्य परम अस्ति इससे बढ़कर के कोई नहीं है अथा नाम और इसको नाम के रूप में कहें वाक्य में कहें तो सत्य से सत्यम पीछे भी आया था पीछे जो हमने दूसरा ब्राह्मण समाप्त किया था वहां पर भी इन्होंने इसी भाषा में कहा था सत्य से सत्यमिति ये सत्य का सत्य है बड़े का भी बड़ा है अच्छे से कह अच्छा है सत्य से सत्य मिति और सत्य कौन है तो वही भाषा है पीछे जो कहा था दूसरे ब्राह्मण के अंत में प्राणावाई सत्यम ये जो प्राण है वो सत्य है जो भी हमें जीवन देती है वो सारी चीजें सत्य है वास्तविक है और तेषा में सत्यम और ये जो है यह उनका भी सत्य है उनका भी प्राण है उनका भी आधार है ऐसा वो है इस सत्य का सत्य ही सत्य संसार का भी वो सत्य है आधार है ये भी सत्य है वो भी सत्य है लेकिन इस सत्य का भी वो सत्य है ऐसा वो ब्रह्म है तो इधर उधर सारा घुमाते घुमाते और अंत में फिर वो बात कहती जो सबसे बड़ा है ये जो चीजें है ये बड़ी बड़ी ये वो नहीं है इन सबसे जो बड़ा है जो सबसे परे है इसी रूप में परमात्मा का कथन हो सकता परमात्मा को यूं नहीं समझाया देखो ये ऐसा है ये इतना लंबा चौड़ा है ये ऐसा है सब बड़ी बड़ी चीजों को बता करके कह देते हैं ये वो नहीं है वो इससे भी बड़ा है वो परमात्मा है तो वे वृदारण्य उपनिषद का दूसरे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण यहां पर समाप्त हुआ और ये प्रकरण भी समाप्त हुआ गार्ग्य और अजात का अब आगे फिर एक और प्रकरण चलेगा कथा का वो भी प्रसिद्ध है याज्ञबल के और मैत्री का संवाद है बहुत प्रसिद्ध है वो भी चलेगा तो आपने देखा कि उपनिषदों की शैली कैसी है बताने की वाक्य रचना पहली ऐसी करेंगे जो रहस्यमय होगी जिससे सीधे सीधे पता नहीं लगता है फिर उसके लिए जो बताएंगे वो भी प्रतीकात्मक बताएंगे प्रतीकात्मक रूप से कथन करते हैं एक कुछ संकेत बस करना चाहते हैं और इस सब से यह लगता है कि हम परमात्मा को ब्रह्म को ठीक ठीक पूरा पूरा निर्धारित नहीं बता सकते प्रतीकों की सहायता कब लेते हैं व्यक्ति जब हम नहीं बता सकते तब तो हम प्रतीकों की सहायता लेते हैं उदाहरणों की सहायता लेते हैं सीधे सीधे नहीं बता सकते पूरा नहीं बता सकते अब प्रतीक अपने आप में अधूरे होते लेकिन हम उन प्रतीकों को जो को यथावत मानने लग जाए ये तो यथावत वर्णन है तो गड़बड़ हो जाएगी तो फिर ये उपनिषद अलग अलग अर्से देने लग जाती हैं फिर कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है तो इनके वर्णनों को प्रतीकात्मक मानते हुए उसका जो सार भाग है जो निकल रहा है जो कि ब्रह्म के स्वरूप के अनुकूल बनता है बस केवल उतना ही हमें स्वीकार कर लेना चाहिए इसकी पंक्तियों को लेकर के एक एक को लेकर कि नहीं यहां तो बस यही लिखा है और ऐसा ही कथन है और उसको हम अभिधा में ले लें तो उपनिषदों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा उस शैली में ये लिखे ही नहीं गए हैं ये दर्शन के सूत्र नहीं है कि इनका बिल्कुल यथावत वैसा ही अर्थ लेना है हमें ये किसी अदृश्य को अद्भुत शक्ति को परोक्ष चीज को बताने के लिए कुछ प्रक्रिया बताई गई अब यहां जैसे इंद्रियों के ऋषि नाम बता दिए अब वो जो नाम है वो तो किसी मनुष्यों के थे ऋषियों के अब उनको यहां पर भी लिख दिया इन्होंने उसका यह मतलब थोड़ा ना कि ये बिल्कुल वही ऋषि है यह हम कहने लगे देखो हाँ इसको यहां पर ये यह ऋषि कहा गया तो जो ऋषियों की चर्चा आती है जब जब उस ऋषि का नाम आए तो हम इन्हीं इंद्रियों का ग्रहण करेंगे इस ऋषि का मतलब यही है ऐसी कोई बात नहीं है यहां पर ये यह प्रतीक रूप में केवल नाम बता दिया कि उस जैसा ही है इसको ऐसा मान लो अब ये नाम भी ऐसे नहीं है इसको थोड़ा आप आगे पीछे भी कर ले नहीं तो वो नाम कर देते ऋषि है ये प्रसिद्ध थे ऋषि उनके नाम को यहां लेकर के कथन कर दिया गया तो इसी रूप में इसका हमें केवल सार ग्रहण करना है न इति नती वो सबसे बड़ा है इस सारे का सारा हमारे को हमने यही निकाला ये सब ब्रह्म होते हुए भी इसके पीछे एक और ब्रह्म है जो बड़ा है चला रहा है उसी को हमें ब्रह्म स्वीकार करना चाहिए तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं ओ साधारे वाले अवश्य